शिवपुराण कैलाश से संहिता इसका पाठ करके कहे ब्राह्मणों मेरे द्वारा किया हुआ यह नंदिमुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो यह आप कहें ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर कर प्रणाम करें और उठ कर ब्राह्मणों से कहे यह अन्य अमृत रूप हो फिर उदार चीता साधक हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करें थ्रि रुद्र सुक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करे पुरुष सुक्त की भी विधिवत आवृत्ति करे मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्व विद्याम इत्यादि पांच मंत्रों का जप करे जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्रुक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृता पिधानमसी स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरापोषण के लिए जल दे तदनंंतर हाथ पैर धो आगमन करके पिंडदान के स्थान पर जाए वहां पूर्वाभिमुख बैठकर कर मौन भाव से तीन बार प्राणायाम करे इसके बाद मैं नंदीमुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर नौ रेखाएं खींचे और उन रेखाओं पर क्रमश बारह बारह पूर्वाग्र कुश बिछाए फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के पांच स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े देव ऋषि दिव्य मनुष्य और भूत इनके पांच स्थान समझने चाहिए स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े पितृवर्ग के तीनों पिता आदि माता आदि तथा तो आत्मा आदि ये तीन स्थान है स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर नवे माता महादेव के स्थान पर भी मार्जन करे उस समय इस प्रकार कहे सुन्धन ताम नांदी मुखा सुन्धन ताम नांदी मुखा सुन्धन ताम महेश्वरा नंदे मुखा यह प्रथम रेखा पर मार्जन करते समय कहे इस प्रकार अन्य रेखाओं पर भी कहता चले तत्पश्चात अत्र पितरो मादेध्व कहकर देवादि के पांचों स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े इस प्रकार पांचों स्थानों पर प्रत्येक के लिए तीन तीन पिंड दे पिंडजान वाक्य इस प्रकार है ब्रह्मणे नंदी मुखाय स्वाहा विष्णवे नंदी मुखाय स्वाहा इत्यादि इसी तरह शेष स्थानों पर भी करें अपने गृह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए फिर पितरों के सद्गुणे के लिए जल अक्षत अर्पित करें तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिव देवता का ध्यान करें और पूर्वोक्त यदाद्य पद्माथ इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथा शक्ति दक्षिणा दें, फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करे पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गावों को खाने के लिए दे दे अथवा जल में डाल दे तत्पश्चात पुण्यावाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करें